दो चार रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी ऋषि आश्रम वाले वन देवी है दो पुत्रों की महतारी ऋषि मंडल में आनंद हुआ सत्संग सवाए खूब छिड़ी संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का फिर ऋषियों के सम्मत द्वारा कुछ रखा गया नाम दूसरे का श्री बाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को सिलसिलेवार लिखना रघुकल की गीता को वह रघुकुल के गीता क्या थे न? था या आदि काव्य मुन राय का सिक्का है अभ्य कवियों में उस कविता के सुखराय काम सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह बाल्मीक की, की रामायण भूमंडल के तारागण है वह बाल्मिक की, की रामायण जिस रामायण के रहने से अब यह भारत उज्जवल है उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहा लेखनी में बल है रामचरित्र लिखने लगे मुनिवर सायम प्रात क्रम क्रम से बढ़ने लगे लो दोनों भ्रात अंगुली के बल कुटी में चले जभी चित चोर सबको तो थल बहन से दिया प्रेम में बोर बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुमार राज से चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुमार चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते पुचकारी पर पुचकारे थे चिल्लाने पर चिल्लाते थे माता या गुरु मानते जब तब कहीं तनिक मनवाते थे पतिभक्ता सीता को जब भी स्वामी का विरह जुलाता था पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था आठ वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात दोनों ही बतलाए विधि करते थे नित्य कर्म अपनाम विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपनाम प्राय सिंघों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे गंगा में नित्य तैरते थे गोचरण के भी प्रेमी थे माता का आदर करते थे गुरु की सेवा के नेमी थे माँ भी अपनी समताओं से रखते थे कभी न रहित उन्हें वन देवी यह को कहते कुछ और नहीं था विदित उन्हें ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे रामायण भी थोड़े थोड़ी, थोड़ी वीणा पर नित्य गाते थे आश्रम में जिस दिन भी जम जाता देणा पर बालक गाते जो जोसानंद करो उस रामायण का गान करो उस रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान करो उस रामायण का ज्ञान त्यागराज से सुखों को रहे स्वामी के साथ मन में पति से छूट कर रटते थे रघुनाश प्राण रखे पतिका हित जान जहाँ है सीता चरित प्रधान करोच रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान जग में मिलती है कहाँ ऐसी सतियानार धर्म बचाया लंका में रावण को फटकार जानते मंदोदरी हनुमान जहाँ है सीता चरित प्रधान करो रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान पति से मिलने के समय ंद लिए थे नैन तब कूदी थी आग में होकर यती बेचैन साक्षे दे पावक ने आन जहां है सीता चरित प्रधान करो से रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान जिसके सुनने मात्र से होते कर्ण पवित्र जिसके सुनने मात्र से होते कर्ण पवित्र रत्न रूप है जगत को रत्न रूप है जगत को खोशा चरित्र उसका मोहन करे बखान जहाँ है सीता चरित महान करो उसे रामायण का गान जहाँ है से ताचरित महान त्यागराज से सुखों को रही स्वामी के शान वन में पति से छूटकर रटते थे रघुनाथ प्राण रखे पति का हित जान जहाँ है सीता चरित प्रधान करो उसे रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान जहाँ है सीता चरित प्रधान जहाँ है सीता चरित प्रधान जहाँ है चरित्र प्रधान